सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा भी कल हो चुकी है अर्चिरादि एक ही मार्ग है अनेक नहीं इसे प्रथम अधिकरण ने बताया और अन्य अन्य उपासनाओं के प्रकरण में जो अलग अलग शब्द मार्ग के बोधक से प्रतीत हो रहे हैं उनका अर्चिरादि में ही पर्व के रूप में सन्निवेश होता है इसे बताया गया द्वितीय तृतीय दो अधिकरणों से अब ये जो अर्चिरादि मार्ग है इनमें अर्चिरादि शब्द किसके परामर्शक हैं? क्या मार्ग चिन्ह के परामर्शक हैं या जाने वाले उपासकों के ब्रह्मलोक पहुंचने तक सुख सुविधा के लिए बने हुए भोग भूमिया है या ये आतिवाहिक देवता है ऐसा त्रिकोटिक संशय हुआ तो कहा गया कि इन्हें मार्ग चिन्ह माना जाए क्योंकि लोक में जैसा मार्ग निर्देश होता है ऐसा ही मार्ग निर्देश यहाँ पर अर्चिसो अह अन्न शुक्ल पक्ष इत्यादि से हुआ है इसलिए इसे मार्ग चिन्ह माना जाए या तो भोग भूमि मानी जाए, इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ तब आतिवाही का तलिंगात इस सूत्र से बताया जा रहा है कि अर्चिराधि आतिवाहिक देवता है ब्रह्मलोक मृत्यु लोक से जाने वाले उपासकों को ब्रह्मलोक पहुंचाने वाले ईश्वर के द्वारा नियुक्त हैं। तो ये जो अतिवाहिक देवता है ये कैसे ज्ञात हुआ तो कहा तलिंगात तल तो अंत में जो कहा गया स एतान ब्रह्म गमयती यह प्राप्त नेतृत्व का अनुवाद करके मानवत्व का व्यावर्तक शेष हैं वह प्राप्त गृत्व का अनुवादक लिंग ये बता रहा है कि अतिवाहिक देवता है अमानव पुरुष अतिवाहिक देवता है तो इससे पूर्व में भी कहे गए अर्चिरादि अतिवाहिक देवता ही है ये यहाँ पर कहते हैं तो आगे हैं ये जो तलिंगात हेतु बताया गया इस पर आक्षेप करके समाधान किया जा रहा है ननु इत्यादि से तलिंगात् आक्षेप हैं कि ननु इत्यादि का अवतरण लिखते हैं टीकाकार ननु ये भाष्य में स्वयं द्वितीय सूत्र का अवतरण भाष्य है और इस अवतरण भाष्य की अवतरण टीका है इसे देखिए नेतृत्व अनुवाद लिंगस्य अनुग्रहक अग्राहक परम सूत्र गृह ननु नेतृत्व नेतृत्व अनुवाद रूप जो लिंग है वो है स एतान् ब्रह्म गमयति सिद्धवत् नेतृत्व का निर्देश ये हैं नेतृत्व अनुवाद यही ज्ञापक है अर्चिरादि भी अमानव पुरुष के तरह ब्रह्मलोक जाने वाले उपासकों के नेता हैं ले जाने वाले हैं अतिवाहिक का इस अर्थ का ज्ञापक लिंग है नेतृत्व का अनुवादक यह वाक्य विषय में कहा जा रहा है कि इस लिंग का अनुग्राहक न्याय बताने वाला ये द्वितीय सूत्र है न्याय यानी युक्ति <coughs> इसलिए भाष्कर भगवान द्वितीय सूत्र का अनु अवतरण लिखते हैं कि ननु तल्लिंग मात्रम, ननु तल्लिंग तल्लिंग तल्लिंग मात्रम मात्रम मात्रम यानी ने नेतृत्व अनुवाद रूपी जो ज्ञापक शेष बताया वह अगमकम अर्चिरादि के अतिवाहिकत्व का ज्ञापक नहीं होगा गमक कहते ज्ञापक को अगमकम का अर्थ हो जाएगा ज्ञापक नहीं होगा अर्चिरादि अतिवाहिक देवता हैं इस अर्थ का ज्ञापक यह नेतृत्व का अनुवादक लिंग नहीं बनेगा क्यों तो कहते हैं न्यायाभाव यानी युक्ति युक्ति होनी चाहिए न्याय होना चाहिए उस न्याय को बताने के लिए ये सूत्र है इस अभिप्राय से सिद्धांति कहते हैं नैश दोषह एष यानी न्याय भाव न्याय राहित्य रूप दोष नहीं है न्याय विद्यमान है इस लिंग का अनुग्राह इस अभिप्राय से ये द्वितीय सूत्र आ रहा है तो द्वितीय सूत्र का उच्चारण कर लें। उभय व्यामोहा तत्सिधे उभय व्यामोहा तत तो उभय व्यामोहा तत्सिधे तो ऐसे दो पद हैं उभय व्यामूहत पंचमे अंत है इसमें उभय शब्द परामर्शक हैं जाने वाले उपासकों का और मार्ग का तो ये दो अर्चिराती हैं इनको पूर्व पक्ष के अनुसार यदि मानते हैं मार्ग चिन्ह या भोग भूमि तो मार्ग चिन्ह मानने पर भी वे जड़ हो जाएंगे अर्चिराती जैसे सड़क पर बोर्ड लगे रहते हैं वो जड़ है ऐसे भी जड़ हो जाएंगे मार्ग चिन्ह और भोग भूमि मानेंगे तब भी जड़ हो जाएंगे तो पूर्व पक्ष के अनुसार अर्चिरादि को मार्ग मानने पर या भोग भूमि मानने पर जड़ तो रहेगा उनमें एक वो हुआ और जो जड़ होता है उसे ज्ञान नहीं होता है व्यामोह यानी अज्ञेत तो रहता है उनमें अविवेक रहता है व्यामोह शब्द का अर्थ अविवेक अज्ञान और ये जो उपासक है जाने वाले ये भी चेतन तो हैं लेकिन जीव को ज्ञान कब होता है उसके ज्ञान के साधन भूत तो इंद्रिया उपकरण गोलकस्थो इस समय तो उनकी ए, उन सब सबकरणों का वृत्तिलय हुआ है व्यापारोपरम है इसलिए ज्ञान उपकरण इस समय ज्ञान नहीं करा पाएंगे जिस समय जा रहे हैं ब्रह्मलोक में जाएंगे वहाँ का शरीर प्राप्त होगा और फिर यह इंद्रिया उस शरीरस्थ गोलकों में अवस्थित होगी तो उनको ज्ञान होगा वर्तमान में तो जो भोगोपकर पक, ज्ञानोपकरण हैं ये सब के सब उपरीत वृत्ति होने के कारण व्यापार होने के कारण वे जाने वाले उपासक भी व्यामोह युक्त हैं अविवेक से युक्त है उनको ज्ञान नहीं है जड़वत है मूर्छित हैं तो ये जो हैं जाने वाले उपासक वे भी मूर्छित से हैं अविवेकापन्न है और पूर्व पक्ष के अनुसार अर्चिरादि भी व्यामोह से युक्त होंगे मार्ग चिन्ह या भोग भूमि उन्हें मानेंगे तो तो अर्चिरादि भी अचेतन होने से व्यामोह युक्त और उपासक भी उपसंरित करण ग्राम होने के कारण व्यामोह से युक्त है मूढ़ है तो जाने वाला भी मूड ले जाने वाला भी मूढ़ तो वो पहुंच ही नहीं पाएगा ब्रह्मलोक फिर आगे की यात्रा कर ही नहीं पाएगा दो में से एक को तो मालूम होना चाहिए कि ये, ये मार्ग ऐसा ऐसा जा रहा मार्ग चिन्हों को पढ़ने वाला तो होना चाहिए कि नहीं मार्ग चिन्ह भले ही लगे हुए हो स्पष्ट बोर्ड लेकिन जाने वाला मूर्छित हो वो पढ़ ही नहीं पा रहा हो कैसे तो यात्रा कर पाएगा कि ये चिन्ह इस समय आया है यहां से आगे ये है ये है ये है तो उभय व्यामोहात इसमें उभय शब्द का अर्थ हुआ जाने, वाला जाने वाले उपासक तथा ये अर्थिरादि मार्ग चिन्ह पक्ष में तथा तो भोग भूमि पक्ष में व्यामोहित होने से मूढ़ होने से अविवेकापन्न होने से ब्रह्मलोक की यात्रा संपन्न नहीं हो पाएगी उपासकों की लेकिन उपासक जाते हैं श्रुति कह रही है ब्रह्मलोक इसका अर्थ है और अंत में बताया भी है उनको विद्युत लोक में पहुंचने पर अमानव पुरुष आकर के ब्रह्म प्राप्त कराता है तो निश्चित है कि बीच की यात्रा विद्युत लोक तक पहुँचेंगे तब ना अमानव पुरुष आकर के ले जाएगा तो मानव शरीर से निकलने के बाद विद्युत लोक तक पहुँचने के लिए कोई न कोई ज्ञाता चेतन साथ में चाहिए जो जा रहे हैं वो मूर्छित पड़े हुए हैं और जो ले जा रहा है मार्ग मात्र है जड़ है तो उसको ज्ञान ही नहीं है अर्च की सीमा समाप्त तो हो गई अब अह की सीमा आएगी फिर वो शुक्ल पक्ष की आएगी ये सब ज्ञान होना चाहिए ना इससे ये निश्चित होता है तत्सिद्ध तत्सिद्धे में तत्कार अर्थ है गंतृत् गृत्व अतिवाहिकत्व अर्चिरादि में अतिवाहिकत्व की सिद्धि होती है सिद्ध्या अतिवाहिक वो जो लिंग बताया है, है।, है। प्रतिज्ञा होगी कि स किमयती यह लिंग ज्ञापक है अर्चिरादि के नेतृत्व का जो पहले बताया तलिंगात अर्चिरादि अतिवाहिक देवता ही हैं इसका ज्ञापक लिंग ये स एतान ब्रह्म गमयती होगा अगमक नहीं होगा गमक ही होगा ज्ञापक ही होगा क्योंकि आप अगमक कह रहे थे पूर्व पक्षी न्यायाभावाद सिद्धांति कहते हैं कि न्याय विद्यमान है लोक में न्याय है कि जो स्वयं प्रयत्नहीन है उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है तो कोई चेतन ही ले जाता है जानकार ही ले जाता है मार्ग का ज्ञाता ले जाता है चेतन तो स्वयं प्रयत्नहीन मूर्छित आदि व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाला चेतन होता है ज्ञाता होता है एक न्याय है कोई मूर्छित हुआ हुआ उसे अस्पताल पहुंचाना है तो अस्पताल तक का मार्ग जानने वाला कोई ना कोई चेतन पहुंचा देता है अस्पताल स्वयं तो मूर्छित पढ़ा है, नहीं ले जा सकता और खाली उसके पास गाड़ी पड़ी भी हो वो तो गाड़ी भी उसे अपने आप बिना ड्राइवर के चेतन के प्रेरणा के नहीं ले जा सकती अस्पताल तक उसके लिए जरूरी है दूसरा अस्पताल तक का मार्ग विवेक जिसको है ऐसा चेतन ये एक न्याय है और इसी न्याय यानी युक्ति से युक्त यह अर्चिरादि में गमकत्व क्या क्या नाम नेतृत्व ज्ञापक लिंग है वो युक्त युक्त है इसलिए तत्सिद्धे यानी अर्थिरादि नाम सिद्ध है वो न्याय गमक ही होगा अगमक नहीं होगा ये क्या नाम लिंग गमक होगा अगमक नहीं होगा इसी प्रकार का अर्थ भगवान भाष्यकार इस सूत्र का बता रहे हैं पहले उहे व्यामोहात ये जो पद हैं इसका व्याख्यान करते हैं ये तावत अर्चिराधि मार्गा ते देह वियोगात संपिंडित करण ग्रामा इति अस्वतंत्र इससे बताया गया कि ब्रह्मलोक जाने वाले जो है उपासक वे तो अस्वतंत्र है यानि अविवेकापन्न है मार्ग निर्धारण करने में समर्थ नहीं है मार्ग चिन्हों को पढ़ करके निश्चित करने में ये तावत अर्चिरादि मार्ग अर्चिरादि मार्ग यानी अर्चिराधि मार्ग के अधिकारी उपासक ते देह वियोगात उनका उपासक शरीर तो छूट गया और ब्रह्मलोक का शरीर अभी मिला नहीं है तो बीच में वे भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित हुए हुए हैं इसलिए देह रहित है देह का बीज जो भूत सूक्ष्म है उससे युक्त तो है लेकिन कार्य कर शरीर से युक्त नहीं है इसलिए देह वियोगात तो देह वियोग होने के कारण उनके साथ ज्ञानोपकरण इंद्रिया होने पर भी वे गोलकस्त न होने से निर्धारण नहीं कर पाए कि मार्ग का इसलिए संपिंडित करण ग्राम है वे तो देह वियोगात संपिंडित करण ग्रामा इति अस्वतंत्रता यानी अज्ञानी ना उस समय मूर्छित के तरह मार्ग का निर्धारण करने की सामर्थ्य उनमें नहीं है तो जाने वाले तो व्यामोह युक्त है अविवेकापन्न है ये बताया अस्वतंत्र शब्द से और अर्चिरादि नाम अपि पूर्व पक्ष के अनुसार अर्चिरादि भी या तो मार्ग चिन्ह है या तो भोगभूमि है इसलिए अचेतन है पूर्व पक्ष के अनुसार तो अर्चिरादि अर्चिरादीना अचेतनवाद अस्वातंत्र ये भी नहीं होंगे जड़ होने से तो इत अर्चिरादी अभिमान चेतना देवता देवताशेष अति यात्रायायुक्ता गम्य सिद्धि का अर्थक तिद <coughs> तो अर्चिरादि जो लोक है अर्च यानी लोक, ये स्वयं तो जड़ हैं, लेकिन इनकी अभिमानी देवता जैसे पृथ्वी जड़ हैं, इसकी अभिमानी देवता वो चेतन है ऐसे ही ये जो अर्चिरादि लोक हैं इनकी अभिमानी देवता वे चेतन हैं देवता विशेष और उनको अति यात्रायाम नियुक्ता ईश्वर अति यात्रायाम नियुक्ता ईश्वर के द्वारा यह अति यात्रा है मृत्युलोक से ब्रह्मलोक की यात्रा उसमें यात्रियों की सहायता के लिए यात्रियों को पहुंचाने के लिए ईश्वर के द्वारा नियुक्त है इति गम्य थे ऐसा निश्चित होता है लोक में भी ऐसा देखा जाता है और न्याय बताया जा रहा है कि लोके भी मत्त मूर्छितादय समपिडित करणा पर प्रयुक्त वर्तमानों भवंती तो लोक में जो मत्त हैं मूर्छित हैं आदि के कारण मत हो गया है उन्मत्त हो गया या मूर्छित हो गया है तो वह संपिंडित करना इसी के कारण ये मत्तता मूर्छितता यह इंद्रियों के समपिंडित में यानी विवेक कर पाने में असमर्थता न, न कर पाने में हेतु बता रहा है मूर्छित और मतथा मूर्खिता मतता इंद्रिया इन, संपिंडित हो गई तो संपिडित करण ग्राम ऐसे व्यक्ति मूर्छितादि मूर्चिता पर प्रयुक्त वर्तमानों भवन दूसरा कोई उन्हें उनके गंतव्य के ओर ले जाता है ऐसा लोक में देखा जाता है इस ये न्याय हुआ युक्ति हुई और इस युक्ति से युक्त ये ज्ञापक लिंग है ये स्वयं भी अचे निर्धारण करने में असमर्थ है उपासक शरीर रहित होने से और आपका वो जो है अर्चिरादि भी यदि नेता नहीं होंगे चेतन नहीं होंगे तो फिर उनको ले जाएगा कौन इसलिए ये अर्चिरादि अभिमानी देवता है चेतन ये निश्चित होता है थोड़ी सी टीका है इसे देखिए टीका को यदि अनेतारो अचेतना एव अर्चिरादय तर्ग तदंत्रो उभर व्यामोहात अग्ञवात ऊर्ध गतिर ते कहते हैं यदि ये, ये जो अर्चिरादि हैं पूर्व पक्ष के अनुसार अन्यता है यानी आतिवाहिक देवता नहीं है अचेतन है मार्ग चिन्ह या भोग भूमि तब तो मार्ग भी अचेतन हुआ अचेतन को ज्ञान नहीं रहता है मूढ़ होता है और तदगंत्रोह उस मार्ग से अर्चिर आदि मार्ग से जाने वाले उपासक भी कैसे हैं उभयोरअपी व्यामोहात यानि अज्ञत्वात उपासक चेतन होने पर भी उस समय ज्ञानोपकरण व्यापार रहित होने से ज्ञान उन्हें नहीं होगा तो वो ऊर्धोगतिर ब्रह्मलोक की यात्रा संपन्न नहीं हो पाएगी अतः स्वयं प्रयत्नशून्येतना जो न्याय लौकिक न्यायअुग्रहि नेतृत्व उत्तरिंग न्यायोपेत कि स्वयं प्रयत्न शून्य चेतनांतर के द्वारा उसके गंतव्य के ओर पहुँचाया जाता है मूर्छित व्यक्ति को उसके दूसरे सहायक उसके गंतव्य के ओर पहुँचाते है। ऐसे ही ये जो स्वयं ज्ञान रहित तो उपासक है, उन्हें उनका गंतव्य ब्रह्मलोक प्राप्त कराया जाएगा किसी अन्य चेतन से वह अन्य चेतन कौन है तो ये अर्चिरादि अभिमानी देवता ईश्वर के द्वारा नियुक्त की गई इस प्रकार ये युक्ति युक्त लिंग है, है। ये सूत्रार्थ बता दिया गया अब अनावस्थित अर्चिरादि नाम इत्यादि से भाष्कर भगवान जो मार्ग चिन्हत्व अर्चिरादि में मानते हैं या भोगभूमित्व तो मानते हैं ये दोनों पूर्व पक्ष हैं ना इनका निराकरण कर रहे हैं अनवस्थितत्वाद इत्यादि का अवतरण लिखते हैं टीकाकार पूर्व पक्ष दूसयती अनवस्थितत्वाद इत्यादि ना जो अर्चिरादि को मार्ग चिन्ह मानने वाला तथा भोग भूमि मानने वाले हैं ये है दो पूर्व इन दोनों में भी विद्यमान जो दोष है उसे बताते हैं भाष्कर भगवान अनावस्थित्वाद अपि अर्चिरादि नाम न मार्ग तूपपत्ति। ये जो अर्चिरादि हैं, इनको ओ, मार्ग चिन्ह नहीं कहा जा सकता मार्ग लक्षण है न मार्ग चिन्ह इनमें मार्ग चिन्हत्व की सिद्धि नहीं हो सकती उपपत्तिया ने सिद्धि निश्चय इनको मार्ग चिन्ह इसलिए नहीं कहा जा सकता कि वे अनवस्थित है अर्चिरादि अनवस्थित है अनवस्थित का मतलब हमेशा नहीं रहते हैं रात होगी तो दिन नहीं रहेगा दिन होगा तो रात नहीं रहेगी तो अनवस्थित होगा है ना दक्षिणायन रहेगा शुक्ल तो पक्ष रहेगा तो कृष्ण पक्ष नहीं होगा कृष्ण पक्ष रहेगा तो शुक्ल पक्ष नहीं होगा दक्षिणायन होगा तो उत्तरायण नहीं रहेगा उत्तरायण रहेगा तो दक्षिणायन नहीं होगा इसलिए इनको कहा जाता है अनवस्थित जैसे यह है इनका वाचार्थ वही मानेंगे तो तो इनको देवता इनकी अभिमानी जो चेतन देवता है उनको नहीं लेंगे यदि तो रीनी को मानेंगे तो ये तो अनवस्थित है इनका निश्चित हमेशा रहने वाले नहीं है कुछ समय रहते कुछ समय नहीं रहते हैं जिस समय ये नहीं रहेंगे अहरादी और उस समय यदि उपासक का शरीर छूटेगा तो फिर ये मार्ग चिन्ह नहीं रहेंगे तो मार्ग चिन्ह नहीं रहेगा तो भटकेगा कि नहीं होगा। इसलिए मार्ग चिन्हत्व सिद्ध तो नहीं होगा अब प्रतीक्षा भी नहीं की जा सकती है पहले बता दिया गया है आगे करते हैं रूप से कि अर्चिरादिम मार्ग लक्षणपत्ति तो उपपत्ति नहीं रात्रो स्वरूप अभिभव उपपद्यते जो रात में शरीर छोड़ेगा उपासक उसके लिए फिर अह शब्द का जो अर्थ है मार्ग चिन्ह दीन वह अभिभूत रहेगा उसका संबंध नहीं बन पाएगा तो अह स्वरूप अभिसंभव का अर्थ है संबंध तो दीन के साथ उसका संबंध नहीं बन पाएगा तो फिर एक प्रकार से वो मार्ग चिन्ह नहीं होगा तो भटकेगा कि नहीं भटकेगा न प्रतिपालनम अस्ती उक्तम पुरस्तात। तो रात में शरीर छोड़ने वाला उपासक सुबह तक की प्रतीक्षा करेगा यह भी संभव नहीं है ऐसा पहले हम कह चुके हैं पूर्व में द्वितीय पाद में नहीं हाँ तो आगे है ध्रुवत्वातु देवतात्मनाम नायम दोषो भवती तो मार्ग चिन्हत्व पक्ष में तो ये दोष आएगा और यदि इनको अभिमानी देवता मानते हैं तो देवता तो दिन रात हमेशा रहेगी हमें देवता के ध्रुव होने से यानी नित्य होने से नित्य का है जब तक ये संसार है तब तक वे रहेगी ही देवता उपासक उपासना करते रहेंगे ब्रह्मलोक जाते रहेंगे तो ब्रह्मलोक उनको पहुंचाने के लिए देवता भी रहेगी रहेगी तो ध्रुवत्वा देवतात्मनाम देवता ध्रुव है का मतलब जब तक ब्रह्मा जी की आयु है तब तक स्थिर रहने वाले हैं वही हैं तो नायम दोष वे दिन में भी हैं रात में भी हैं इसलिए रात में शरीर छोड़ेगा उपासक तब भी दीन तो नहीं रहेगा लेकिन दीन अभिमानी देवता रहेगी और उसे ले जाने के लिए वही आएगी अर्ची देवता के अर्ची अभिमानी देवता के पास दीन अभिमानी देवता रात में भी आएगी और उसे ले जाएगी रिसीव करके कहा फिर इनको ये अर्चिरादि अभिमानी देवता है तो इनको अर्चिरादी शब्द से क्यों कहा गया तो कहते हैं शब्दता अर्चिरादिता अर्चिरादि अभिमानवात अभिमात उपपद्यते अर्चिस अह इत्यादि निर्देशस्तु आतिवाहिकवे न विरुते अर्चिषा हेतुना तो उपपद्यते यहाँ तक एक है उपपद्यते तक एक वाक्य है हाँ हाँ अवतरण भी अलग है अर्चिसो इससे पहले तो उपपद्यते उपपद्धतिया पूर्ण विराम नहीं दिया ना वहाँ पूर्ण विराम होना चाहिए हाँ, अर्चिरादि शब्दता से ऐसा अर्चिरादि अभिमात उप पद्यत है ये पूर्ण विराम होना चाहिए ये एक वाक्य पूरा है तो अर्चिरादि शब्द यानी अर्चिरादि शब्द का अर्थ भी ये बन जाएंगे क्यों तो अर्चिरादि अभिमान अभिमानी देवता होने से इनमें अर्चिरादि अभिमान है जैसे पृथ्वी अभिमानी देवता को भी पृथ्वी कहा जाता है वायु अभिमानी देवता का नाम भी वायु है ऐसे अर्चिरादि अभिमानी देवताओं का नाम अर्चिरादि रहेगा तो अर्चिरादि शब्दता से ऐसा अर्चिरादि अभिमात उप पद्य जैसे जीवात्मा मानव शरीर में अभिमान करता है तो मनुष्य कहलाता है ऐसे इन अर्चिरादि में अभिमान करने के कारण इन देवताओं का नाम अर्चिरादी भी हो जाएगा थोड़ी टीका है अहरादी नाम रात्र मृत से प्रतीक्षा ना उक्तवाच न मार्ग चिन्ह भोग्यत्म वो तो अर्चिअहरादियों को मार्गचिन्ह या भोग भूमि नहीं कहा जा सकता क्यों तो कहते हैं वे अस्थिर होने से अनवस्थित का अर्थ कर रहे हैं अस्थिर होने से तथा रात्रि आदि में उपासक शरीर छोड़ेगा तो उसके द्वारा प्रतीक्षा भी संभव न होने से इनको मार्ग चिन्हया भोग्य नहीं कहा जा सकता और देवता मानेंगे यदि तो देवतात्व तुम अस्थिरत्व दोषो नास्ती तो अर्चिरादि को देवता मानते हैं अर्चिरादि अभिमानी तो अस्थिरत्व नहीं हो दिन में भी रहेगी रात में भी रहेगी शुक्ल पक्ष अभिमानी देवता कृष्ण पक्ष में भी रहेगी उत्तरायण अभिमानी देवता दक्षिणायन में भी रहेगी रोई लेने के लिए आएगी तो अब एक अर्चिसो इत्यादि का अवतरण लिखते हैं टीकाकार यू उपदेश स्वार सीह्न भाति त्रह जो पूर्व पक्षी ने कहा था लौकिक मार्ग निर्देश के तरह वेद में इनका निर्देश है इसलिए इनको लौकिक मार्ग के तरह मार्ग ही माना जा मार्गचिन्ह माना जा ये जो पहले पूर्व पक्ष ने कहा था उसका अनुवाद करके निराकरण कर रहे हैं कि मार्ग चिन्हत्व भाति त्र आह अर्चिसो इति तो अर्चिसो अह इत्यादि निर्देशस्तु आतिवाहिकवे भी न विरुद्ध्य तो अर्चिसो अह इत्यादि जो निर्देश किया गया है इन्हें मार्ग चिन्ह न मान करके आतिवाहिक देवता मानते हैं तब भी विरोध नहीं होता इस निर्देश का निर्देश की उपपत्ति ही होती है निर्देश अविरुद्ध ही सिद्ध होता है तो अर्चिसो अह इत्यादि निर्देशस्तु आतिवाहिकवे न विरुद्ध हेतुना अह संभवती। तो हेतु अभिमानी देवता के द्वारा अह अभिमानी देवता के साथ उपासक का संबंध किया जाता है अभिसंभवती यानी उसे जोड़ दिया जाता है उसको उसके हवाले कर दिया जाता है अर्ची अभिमानी देवता जहां तक निश्चित ईश्वर के द्वारा किया हुआ है वहां तक उपासक को ले जाती है और वहा जो अह अभिमानी देवता है उसे सौंप देती है ये अर्चिना अर्चिसा हे, हेतुना अभ, अह अभिसंभवती का अर्थ निकलेगा अर्ची तब तक उसे नहीं छोड़ती है जब तक अह अभिमानी देवता हैंड ओवर नहीं करती है उसको सौंप देती है तब उसकी जिम्मेदारी पूरी और अन्ना हेतुना आपूर्यमान पक्षम इति, तो अह अभिमानी देवता के द्वारा उसे शुक्ल अभिमानी देवता के हाथ में सौंप दिया जाता है इस प्रकार ये निर्देश इस पक्ष में भी उपन्न हो जाएगा आ, मा, जैसा मार्ग निर्देश के तरह निर्देश कह रहे थे ना, तो इस निर्देश का विरोध भीरो, इनको आतिवाहिक देवता मानते इस पक्ष में भी नहीं है का मतलब जो इन्हें मार्ग चिन्ह मानना चाहते थे पूर्व पक्षी उनका जो हेतु था वो अन्यथा सिद्ध हुआ जो मार्ग चिन्ह मानना चाहते थे ना अर्चिरादि को इसी हेतु के आधार पर वो हेतु तो देवता पक्ष में भी सिद्ध हो रहा है तो अन्यथा उपन्न हुआ ना नथाच लोके प्रसिद्धेशु अभी आतिवाहिकेशतीयक उपदेशो दृश्य थे अतो लोक में भी जो प्रसिद्ध आतिवाहिक है ले जाने वाले हैं राजा जी के द्वारा नियुक्त किए गए उनमें इस प्रकार का निर्देश किया जाता है देखा जाता है गच्छ इतो बलवर्माण ततो जय ततः तत इति। तो ये जो है बलवर्मा जयसिंह, कृष्णगुप्त ये सब आतिवाहिक है तो तुम्हें जाना है तुम्हारे गंतव्य के ओर तो तुम अभी यहां हो तो यहां से तुम्हें बलवर्मा के साथ जाना है बलवर्मा को प्राप्त करोगे और ततः यानी बलवर्मा तुम्हें प्राप्त कराएगा जयसिंह को और जयसिंह कृष्णगुप्त को प्राप्त कराएगा इस प्रकार ये कहा जाता है लोक में भी जो अतिवाहिक होते हैं उन्हें कि ये पूर्व पूर्व अतिवाहिक उत्तर उत्तर अतिवाहिक के साथ तुम्हें कांटेक्ट करा देगा संबंध कर देगा आगे हैं कहा गया हाँ अपिच इस अपीच का अवतरण देखिए चिन्हत्व नेतृत्व संशयाच वाक्य शेषात निर्णय इत्यारादि तो मार्ग चिन्ह है इनमें मार्ग चिन्हत्व तो माना जा या उपासकों का नेतृत्व तो माना जा उपासकों के नेता है ये माना जाए या मार्ग चिन्ह माना जा इस प्रकार का संशय होने पर उपक्रम में संशय हो रहा है तो उपक्रम में यदि संदिग्ध अर्थ है उपक्रम संदिग्ध अर्थक है तो उपसंहार के अनुसार उसका निर्णय किया जाता है एक न्याय है युक्ति है तो उप, उपक्रम में अर्थिर आदि को मार्ग चिन्ह माना जाए या आतिवाहिक देवता माना जाए, जाय हुआ तो कहा उपसंहार वाला जो वाक्य है उसे देखिए तो वहां पर तो स एतान ब्रह्मगमयती तो उपसार तो सीधे आतिवाहिक तो बता रहा है अमानव पुरुष में तो फिर वही उपक्रम उपसंहार में कहा गया जो तिवाहिकव तो है नेतृत्व तो है वह संदिग्ध उपक्रम है उसमें भी निश्चित किया जाएगा उपस के अनुसार उपक्रम क्योंकि उपक्रम उपस में एक वाक्यता होती है समान अर्थकता होती है इस अभिप्राय से ये लिखते हैं भाष्कर भगवान कि अपिच अपीच ते अर्ची रि संभवती <coughs> अर्ची सम ऐसा होना था ते अर्ची सम अभिसंभवंती आता है हाँ लेकिन प्रदारण्य में देखना कहीं ऐसा पाठ नहीं है बाद में हाँ तो ते अर्चिसम अभिसंभवन्ति और अर्चिंभवंती रव, तो संबंध मात्रम उक्तम न संबंध विशेष कश्चित तो उपक्रम में तो केवल संबंध सामान्य बताया है अभिसंभवती शब्द, शब्द से बताया गया कि अर्ची के साथ इनका संबंध होता है वो संबंध विशेष का निर्धारण नहीं है और उपसार में संबंध विशेष बताया है वो आगे कह रहे हैं कि इति संबंध मात्रम उक्तम न मधेष कचिद उपसारे तो स एतान एता इति संबंध विशेषो अतिवाही विशेष अतिवाहिकण्य अति, अति, अति, अति संबंध बताया गया है तेना सवक्रमे इति निर्धारित तो तेन तेना ये जो उपसंहार में संबंध विशेष निश्चित हुआ है उससे संबंध विशेष से उपक्रमस्थ संबंध का भी निर्धारण होगा कि स एव उपक्रमेपी उपसंहार में जो संबंध बताया गया है अतिवाह्य अतिवाहकत्व अतिवाहक शब्द अतिवाह्य को बता रहा है और अहरादी शब्द बताएंगे अति वाहक वहाक को तो अति अतिवाह्य तो संबंध बनेगा इन दोनों में स इति निर्धार्यते समित इसका भी अवतरण लिखते हैं टीकाकार लोक इति तन्न इत्याह। प्रथम पूर्व का निराकरण हो गया द्वितीय पूर्व पक्ष हैदि भोग भूमि है करके इसका निराकरण किया जा रहा है द्वितीय पूर्व का इसलिए कहते हैं यद उत्तम लोक शब्दात भोग्यत्व इति तो अग्नि लोकम वायु लोकम इत्यादि में जो लोक शब्द का प्रयोग है इसके आधार पर ये निश्चित किया जाएगा कि ये भोग भूमि है ऐसा जो पहले पूर्व ने कहा था उसका निराकरण करने के लिए भाष्कर भगवान ये वाक्य लिखते हैं कि संपिंडित संपिडित च चंतृणाम न तत्र उपभोग संभव कि ये जो गनता हैं उपासक ये तो संपिंडित करण हैं का मतलब इस समय भोग कर नहीं सकते न तो कुछ पानी पी सकते हैं न ठंडा पी सकते हैं न कुछ खा सकते हैं न किसी बिस्तर पर सो सकते हैं वो तो बारिश में पड़े रहेंगे तब भी उनको कुछ बिगड़ने वाला नहीं है और खूब गर्मी में रहेंगे तब भी कुछ होने वाला नहीं है इस समय तो बीज रूप में है ना, उनका भूत सूक्ष्म कार्य रूप में आएगा भोगायतन बनेगा तब सुख दुख की अनुभूति होगी ये स्थूल शरीर छोड़ करके जाने वाले जीव को जब तक दूसरा स्थूल शरीर प्राप्त नहीं होगा तब तक कोई सुख दुख आदि की अनुभूति नहीं होती उनमें भोक्तृत्व नहीं रहता है भोक्तृत्व का बीज संस्कार तो है लेकिन कार्य कर भोक्तृत्व नहीं होता तो ये कहा जा रहा है कि संपिडित करण गंत्री न तत्र उपभोग संभव। मार्ग में उपासक शरीर को छोड़कर के निकलेंगे ब्रह्मलोक का शरीर प्राप्त करने के पहले तक कितनी भी सुख सुविधाएं हो या असुविधाएं हो उसका कुछ अनुभव उनको नहीं होना है सुख दुख का इसलिए उनके लिए भोग भूमि मानना ईश्वर ने उनके लिए भोग भूमिया बनाई है जैसे दुर्योधन शल्य के लिए बनाई थी ऐसा वो सब जगह जगह शिविर लगा करके क्योंकि वो तो संपिडित करण ग्राम नहीं थे इसलिए भोजन आदि की रहने की सारी व्यवस्थाएं कर दी थी ना कुरुक्षेत्र पहुंचने के पहले तक ऐसी व्यवस्था इन उपासकों की करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनको खाना पीना नहीं सोना नहीं है दिन रात यात्रा करनी है ब्रह्मलोक पहुंचने तक जाना ही जाना है कहीं रुकना नहीं है इसलिए इनको भोग भूमि कहने की जरूरत नहीं है उपासकों के लिए ये सब व्यर्थ है तो संपिंडित करणत्वाद गंतृणाम न तत्र उपभोग संभवा। तो उपासकों को वहां पर भोग नहीं होगा तो कहा फिर लोक शब्द का प्रयोग कैसे हुआ है तो कहते हैं लोक शब्द का प्रयोग इसको लेकर के हो रहा है लोक शब्दस्तु अपि गंतु गमय शक्यते। तो लोक शब्द का प्रयोग तो जो अनुपभुंजानेशु गृषु जो भोक्ता भोक्ता नहीं है उनमें भी गमयुम शक्यते, थे यानी वे भी इन इन लोकों से होकर के ले जाए जा रहे हैं इतना मात्र अर्थ है तो अग्नि लोकादि से होकर के ये अग्नि लोकादि अभिमानी आतिवाहिक देवता इनको ले जाते हैं और बाकी भोग भूमि वे जो हैं इनके लिए हैं ईश्वर ने नियुक्त किया है जब तक ब्रह्मा जी की आयु है तब तक आने वाले उपासकों को यहाँ से वहाँ तक वहाँ से वहाँ तक पहुँचाना है तो उनका तो कार्यक्रम संघात है पहुंचाने वाले अतिवाहिक देवताओं का और फिर उनका परिवार भी होगा अकेले थोड़ी रहेंगे इतने लंबे समय तक तो लोग हैं तो वहां रहने वाले अन्य प्राणी भी हैं नहीं तो कैसे मन अकेले अकेले समय काटेंगे तो उनके दृष्टि में फिर उनको वहां सुख दुख का अनुभव होना है उनके लिए वो भोग भूमि है उनके दृष्टि से वो लोक शब्द का प्रयोग भी हो जाता है और इनको उन उन स्थानों से होकर के ले जाया जाता है तो शाम अन्योकवासी नाम भोग भूमि तो तल्लोक निवासी जो प्राणी हैं उनके लिए यह अग्नि लोकादि भोग भूमि है और उनके लिए ये भोग भूमि होने से लोक शब्द का प्रयोग होता है और ये ले जाए ले जाएंगे अपने अपने भोग भूमि से ले जाने वालों की भोग भूमि है वो जो जा रहे हैं उनको वहां कुछ भी भोग नहीं होना है आगे हैं भाष्य में ही अतो अग्नि कम लोकम प्राप्तो अग्निना अति वाह्य थे वायु स्वामी कम प्राप्तों वायुना योजितव्यम इसलिए इस प्रकार का उस वाक्य का समन्वय करना लोक शब्द का कि अग्निलोक में पहुंचे हुए उपासकों को अग्निलोक अभिमानी जो देवता है वहाँ की अधिपति वे आ, आगे के खान पर ले जाती है अह अभिमानी देवता तक लोक तो अर्ची है ना प्रथम ही है और फिर वहां से आगे संवत्सर तक गए तो संवत्सर के बाद देव देव लोक में पहुंचे तो देव लोक अभिमानी जो देवता है वह वायु लोक अभिमानी देवता तक ले जाती है फिर वायु लोक में पहुंचने के बाद वायु जो वायुलोक की देवता है अधिष्ठात्री उसके द्वारा वहां पर आगे ले जाया जा रहा है आदित्य में ये ऐसा समन्वय करना अब जो तीसरा सूत्र है इस अधिकरण का इसका उत्तरण लिखते हैं भाषकर भगवान कथम पुनः इत्यादि से इसकी उत्तरण टीका है सूत्रांतरम गृहनाती कथम पुनः इति हा वो जैसे चार नंबर में की है ऐसे टीका में यहां भी की है प्रूफ देखने वाले को अभ्यास होगा कि जहां से सूत्र का भाष्य शुरू हो रहा है वहां तक पूर्व सूत्र का ही भाष्य है ऐसा मानने का अर्थ के तरफ तो ध्यान ही नहीं देना है भाष्य पढ़ते समय प्रूफ देखने वाले को क्या लेना देना है? तो नंबर दे देता है सूत्र के नीचे वाले भाष्य का पहले तक जितना भी भाष्य होगा वो पूर्व सूत्र का समझता है। समझते हैं और उस दृष्टि से नंबर दे देते हैं टीका में हाँ ये संपिंडित इति के बाद में ही पांच नंबर आना था और ये सूत्रांतरम यह सूत्र पुनः इत्यादि से दूसरे सूत्र का भाष्य शुरू हो रहा है हाँ। तो ये इस अधिकरण का जो तीसरा सूत्र है पाद का छटा इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं ओम पूर्ण